श्री माँ शारदा देवी गांव में विष्णुपुर में रेल लाइन हो जाने के बाद से श्री उसी रास्ते से आया जाया करती थी पहले पहल विष्णुपुर में कोई परिचित व्यक्ति न होने के कारण वे पोका बांध और लाल बांध नामक दो बड़े तालाबों में से किसी एक किनारे विश्राम करती तथा चट्टी में रसोई आदि की व्यवस्था होती बाद में श्री सुरेश्वर सेन के गढ़ दरवाजे का मकान श्री तथा भक्तों का विश्राम स्थान बन गया 1908 ईसवी में जब स्वामी शारदानंद जी विष्णुपुर में दो मास रहे थे तब उनके संस्पर्श में आकर सुरेश्वर बाबू तथा उनके परिवार के लोगों ने श्री राम कृष्ण के चरणों में तन मन अर्पित कर दिया 1911 ईसवी से इस रास्ते आते जाते श्री दो एक घंटे उसी मकान में विश्राम कर लिया करती थी कभी कभी दो एक दिन रह भी जाती थी एक दिन श्री रामकृष्ण ने श्री माँ से कहा था विष्णुपुर गुप्त वृंदावन है तुम देखना श्री माँ उस समय धारण धारणा न कर सकी थी कि वह कभी उनका आम रास्ता बन जाएगा इसीलिए उन्होंने कहा था मैं औरत हूँ मैं भला कैसे देखूँगी फिर भी श्री राम ने दोबारा कहा था नहीं जी देखोगी देखोगी एक बार विष्णुपुर होकर जाते समय लाल बांध के किनारे सर्वमंगला देवी के आंगन में बैठकर श्रीमान ने कहा था ठाकुर की बात तो आज सत्य निकली वर्तमान समय में विष्णुपुर की अवस्था गिरी होने पर भी पुराने भक्तिमान राजाओं की अनेक कृतियों को अंक में धारण करते हुए वह अपने स्थापत्य शिल्प के गौरवशाली दिनों की याद दिलाता है तथा पोका बांध लाल बांध कृष्ण बांध आदि विशाल तालाब अब भी सबको अतरज में डाल देते हैं इन सब को देख श्रीमा बहुत आनंदित हुई थी उन्नीस सौ ईस्वी के फाल्गुन के आरंभ में कुआलपाड़न में खबर पहुंची कि श्रीमा आ रही हैं। निर्धारित दिन को आश्रमवासी बालकगण बहुत दूर आगे जाकर उनके सुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे गाड़ी दिखते ही उनमें से दो ने दौड़कर आश्रम जाकर यह सुसमाचार फैला दिया बाकी एक लड़का गाड़ी के साथ कुछ दूर तक पैदल चला फिर मां की गाड़ी के गाड़ीवान के आसन पर बैठ जोर से गाड़ी हांकने लगा मां ने हंसकर कहा वाह तुम तो अच्छा गाड़ी हांकना जानते हो ठीक है सभी काम सीख रखना अच्छा है गाड़ी के यथासमय आश्रम में पहुँचने पर श्री माँ केदार बाबू की माँ का हाथ पकड़कर कर उससे उतरी बैलगाड़ी पर अधिक देर तक बैठने से उनके पैर सुन्न हो गए थे सबके प्रणाम करके चले जाने पर उन्होंने बैनर्जी तालाब में हल्का स्नान किया और पूर्वोक्त लड़के से कहा तुम कपड़े उतारकर गमछा पहन लो और फूल तोड़कर जरा पूजा की तैयारी तो कर दो बालक अनजाने में माँ का ही भीगा गमछा पहन फूल तोड़ने चला यह देख केदार बाबू की माँ ने पुकार कर कहा अरे तूने तो माँ का गमछा पहन लिया उतार उतार लेकिन श्री माँ ने कहा इससे क्या हुआ बच्चा है यदि इसने मेरा गमछा पहन ही लिया तो क्या हुआ लड़का है कोई दोष नहीं तुम फूल तोड़ लाओ फूल आ जाने के बाद केदार बाबू की माँ फूलों को चुन बिन कर साफ करने लगी वह बालक चंदन घिसने लगा किशोरी महाराज स्वामी परमेश्वरानंद रसोई बनाने लगे और परम भक्त तथा एकांत अनुगत केदार बाबू सी माँ के मा की बगल में बैठ बातचीत करने लगे उन्होंने कहा मां आपके सभी लड़के विद्वान हैं हम ही लोग एकदम मूर्ख हैं यह सुनकर मां ने कहा यह कैसी बात है ठाकुर तो कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे भगवान की तरफ खिंचाव ही असल है जान लो कि तुमसे से इधर बहुत काम होगा ये लड़के मेरे कितने काम करते हैं चिंता क्या है इस बार ठाकुर आए हैं धनी निर्धन पंडित मूर्ख सबका उद्धार करने को तुम लोगों को प्यार करती हूं तुम सब अपने हो भोजना कुछ विश्राम कर लेने के बाद वे उसी दिन पालकी से जयराम बाटी चली गई 1913 सौ ईस्वी की वर्षा के पहले जयराम बाटी में मलेरिया तथा पेचिस का बड़ा प्रकोप हुआ इस समय आनोर के डाक खाने से सप्ताह में केवल दो बार चिट्ठी पत्री बांटी जाती थी फिर अमोदर में बाढ़ आ जाने से कुछ दिन के लिए डाक का आना जाना भी बंद हो गया इधर बहुत दिनों से श्रीमा की कोई खबर न मिलने के कारण अत्यंत उत्कंठित हो स्वामी शारदानंद जी ने कलकत्ते से एक आदमी भेजा उसने आकर देखा कि श्रीमा को पेचिश हो गई है अतए कोतलपुर की डाक के से इस आशय का पत्र कलकत्ते भेजा गया पत्र के पाने के साथ ही साथ चिकित्सा के लिए डॉक्टर कांजीलाल तथा सेवा के लिए निवेदता विद्यालय की श्रीयुक्ता सुधीरा देवी जयराम बाटी पहुंची। दो एक दिन बाद योगिन मां की बहन कालीदासी तथा मास्टर महाशय की पत्नी भी पहुंच गई उन लोगों की चेष्टा और यत्न से श्री को तो चंगी हो गई पर कलकत्ते से आए इतने लोगों की व्यवस्था उनके लिए एक कठिन समस्या हो गई बरसात में गांव के रास्ते शहर वालों के लिए व्यवहार करने योग्य नहीं रह जाते फिर उस समय वही साग सब्जी का मिलना दुभर हो जाता है इसलिए कुआलपाड़ा के आश्रम वासियों से श्रीमान ने स्पष्ट ही कहा कि ऐसी परिस्थिति में एकमात्र उन्हीं लोगों का भरोसा है वे भी दोनों समय साग सब्जी तथा और और चीज़ें पहुँचाने लगे एवं जयराम बाटी में रहकर सभी काम करने लगे माँ को स्वस्थ देख डॉक्टर कांजीलाल लौट गए उधर पानी में भींगते हुए अथक परिश्रम करने के कारण कुआलपाड़ा के सब लड़के बुखार में पड़ गए आठ दस दिन तक किसी का पता न चला सीमा को डर हुआ कि आश्रमवासी शायद बीमार पड़ गए हैं वे आश्रमाध्यक्ष की कंजूसी से परिचित थी अतः उनके मन में काफी उद्वेग का भी संचार हुआ अंत में एक औरत के द्वारा पता लगवा कर मालूम हुआ कि उनका अनुमान ठीक ही था इसीलिए फिर उसी औरत के हाथ राधु से लिखवा भिजवाया श्रीमान केदार उस आश्रम में मैंने ही ठाकुर की प्रतिष्ठा की है वे उष्ना चावल का भात खाते थे इसलिए मैं कहती हूं कि ठाकुर को उसना चावल के भात का और जैसे भी हो कम से कम तीन तरह के साग का भोग लगाओगे इतनी शक्ति करने से भला गांव के तुम लोग मलेरिया से लड़ कैसे सकोगे इत्यादि अट्ठाईस सितम्बर उन्नीस को श्रीमान तथ कलकत्ता चली गई दूसरे साल उन्होंने केदार बाबू को लिखा तुम लोग यदि कुआलपाड़ा में मेरे लिए एक कमरा बनवा कर रख सको तो गांव आने पर बीच बीच में मैं तुम लोगों के यहां रह सकती हूं। जराम बाटी में भाइयों का पारिवारिक झमेला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था उनकी परेशानी अब हर समय सह नहीं सकती मालूम मामूली बीमारी होने पर भी गाँव में जरा सा इधर उधर जाने का उपाय नहीं है इत्यादि चिट्ठी पाकर आश्रम के सेवकों ने बड़े उत्साह के साथ केदार बाबू के पुराने भीटे पर मां के रहने का घर अपने हाथों से बनाना शुरू कर दिया अलग अलग तीन कमरे एक बरामदा तथा एक संडास समेत एक मकान जल्द ही तैयार हो गया बाद में उसी मकान का नाम पड़ा जगदम्बा आश्रम 20 अप्रैल उन्नीस को श्री जयराम भाटी के लिए रवाना हुई रास्ते में पड़ा का मकान देख वे अत्यंत प्रसन्न हुई पर बोली इस बार तो नहीं रह सकूंगी साथ में बहुत से लोग हैं राधु मां को उनके पति आदि जयराम बाटी पहुंच इन्हें वहां रख फिर निश्चिंत मन से राधु को साथ ले कुछ दिन आकर रहोंगे इतना कहवे जयराम बाटी व चली गई तीन महीने बाद श्री माँ के कुआलपाड़ा आने का दिन ठीक हुआ उस समय सावन चल रहा था जाने के दिन सवेरे से ही लगातार वर्षा शुरू हो हुई आश्रमवासी सोचने लगे कि ऐसे दिन में सीमा को लाने जाना ठीक होगा या नहीं अंत में उन्होंने निश्चय किया कि सत्य की रक्षा के लिए जाना उचित है आना ना आना मां की इच्छा पर है ऐसे दुर्दिन में शाम को तीन चार बजे किसी प्रकार पालकी के साथ जयराम बाटी पहुँचते ही उन पर काली मामा फूट पड़े तुम लोग जैसे उल्लू दीदी के भक्त बने हो केदार की जुलाहे की अक्ल है ना योगेन्द्र महाराज ने कितनी सेवा की है दीदी की शरद महाराज कितनी सावधानी से सब काम करते हैं कितनी भक्ति है उन लोगों की और तुम लोग कैसे इतनी वर्षा में दीदी को लिवाने आए श्री सब कुछ सुन रही थी तथा भक्तों की ओर देख जरा ज़रा मुस्करा रही थी इससे कुछ भरोसा पाकुआलपाड़ा वाले एक ने कहा हम लोगों की क्या शक्ति की माँ को ले जाएँ या उनकी सेवा कर सकें पहले से ही पालकी लेकर आज आने की बात तय थी इसलिए आए तब मां ने हंसते हंसते कहा तुम लोग अपने वचन का पालन कर सकते हो और मैं नहीं कर सकती क्या मुझे अभी ले चलो राधु वगैरह सब पीछे आएंगे यह सुनकुआल वाल पाड़ा वालों ने हार मानते हुए कहा यह भला कभी हो सकता है इस वर्षा में कोई घर से नहीं निकल सकता है और आपको गाँव ले जाकर बीमार पड़ाना है क्या अब काली मामा भी हंसने लगे पालकी रात के अंधेरे में लौट गई इसके बाद के महीने में श्रीमा राधु राधू माकू नलनी दीदी छोटी मामी आदि को लेकर कोवालपाड़ा के नए मकान में गई थी तथा वहाँ पंद्रह दिन रही थी भादो महीने में भी आई थी इसलिए जल्दी ही लौट गई अधिक दिन न रह सके इस वर्ष जयराम भाटी में श्री जगत पूजा के समय जिनके भंडारी होने की बात थी वे अचानक बीमार पड़ गए इसे कुआलपाड़ा के एक बालक भक्त को यह काम लेना पड़ा वह अब्राह्मण था इसलिए श्रीमा ने उसे सावधान कर दिया जरा अलग से काम करना तभी चलेगा उस समय उस अंचल में जात पात की रोक टोक बहुत थी आज भी शहर के अपेक्षा अधिक है एक बार भग्नि निवेदिता ने श्री माँ की से कहा था नानी तुम्हारे देश को जाऊंगी तुम्हारे रसोई घर में जाकर रसोई बनाऊंगी इस पर नानी ने कहा था नहीं बिटिया यह बात मत बोलो तुम हमारे चौके में जाओगी तो गांव के लोग हमारा बहिष्कार कर देंगे एक बार जगत पूजा में परोसने के काम में लगे हुए मछले मामा के माथे पर एक सन्यासी ने होम भस्म का टीका लगा दिया इससे ब्राह्मण जमींदार बाबू लोग इस अनाचार के प्रतिवाद स्वरूप तथा जाति भ्रष्ट होने के डर से अर्धभ भुक्त अवस्था में उठ गए श्री आदि के बहुत अनुरोध करने पर भी फिर भोजन करने न बैठे इसके सिवा उन्होंने पच्चीस रुपया जुर्माना भी वसूल किया बाद में श्रीयुद्ध ललिता मोहन चट्टोपाध्याय को यह बात जयराम भाटी आने पर मालूम हुई वे अपने साथ ग्रामों लाए थे गाँव वालों को वह सुनाने लगे उस समय गांव वालों के लिए यह एकदम अनोखी चीज़ थी इसलिए जुर्माना लेने वाले भी वहां आए सीमा के अपमान का बदला लेने का अच्छा मौका पाकर वीर भक्त ने उग्र मूर्ति धारण की और डरवाया कि अगर रुपया लौटाया न गया तो उन लोगों को गोली का शिकार बनना पड़ेगा कहने की आवश्यकता नहीं कि रुपया उसी क्षण वापस कर दिया गया इन सब आश्चर्यजनक कार्यों के लिए ललित बाबू को भक्तों के बीच कैसर की उपाधि मिली थी सामाजिक क्षेत्रों में श्री यद्यपि इस प्रकार की ग्रामीण संकीर्णता को मान लेती थी पर भक्तों से व्यक्तिगत व्यवहार के समय वे इस कृत्रिमता को यथासंभव अस्वीकार किया करती थी वे तीन दिन तक देवी प्रतिमा को रखकर पूजा करती थी तीसरे दिन की एकादशी की रात को साधु ब्रह्मचारी सभी देवी के भजन गाने लगे माँ को देखने के लिए कोई चिंतित न होना वह केवल तुम्हारी मेरी माँ नहीं है वह तो जगत की सबकी माँ है इत्यादि आशय वाला भजन बारंबार गाकर वे लोग आनंद विभोर हो गए श्री मां सुन रही थी बाद में कुआलपाड़ा के भक्त बालक से बोली आहा वह भजन खूब जमा था तभी तो कहती हूँ भक्तों की फिर जात क्या सब लड़के ही तो एक हैं मेरी इच्छा होती है कि सबको एक पत्तर में खिलाऊं पर इस कम्बक देश में जात बात का झूठा बड़प्पन है जो हो लाई में कोई दोस्त नहीं कल एक काम करो खूब सवेरे कामार पुकुर जाकर सत्य हलवाई की दुकान से दो शेर बड़ी बड़ी जलेबियां ले आओ दूसरे दिन करीब नौ बजे जलेबियां आ गई सीमा ने जलेबिया को श्री राम कृष्ण को निवेदित कर एक थाली में काफी लाई रखकर कर उसके चारों ओर सजा दिया फिर वह थाली भक्तों के पास भिजवा दी वे इसे पाकर बड़ी खुशी से एक ही साथ खाने लगे और श्रीमा बगल के कमरे में खड़ी रहकर बड़े स्नेह से देखने लगी धीरे धीरे गांव वालों को भी यह मालूम हो गया कि श्री के भक्तगण एक विशेष श्रेणी के लोग हैं एक दिन वे मकान के सदर दरवाजे के सामने चबूतरे पर बैठी थी सामने बहुत से लड़के खेल कूद रहे थे दूर देश से आए हुए कई नए भक्त उन लड़कों के पास से गुजर रहे थे उन्हें देखकर एक लड़के ने अपने साथियों से पूछा ये सब कौन है जिज्ञासित बालक ने विज्ञ की तरह जवाब दिया क्यों वे लोग भक्त हैं जानते नहीं फिर उनकी जाति के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया क्यों जानते नहीं वे लोग भक्त हैं माँ यह सुनकर कहा देखो लड़कों के मुख से कभी कभी जो निकलता है वह सब ठीक होता है उन लोगों ने समझ लिया कि भक्तों की एक जात होती है 1915 सौ ईस्वी के जाड़े की एक घटना एक और जैसे कौतूहलपूर्ण है वैसे ही दूसरे ओर विपत्ति में श्रीमा के धैर्य का परिचायक भी है उस समय पूजनिया गौरी माँ एक दिन श्रीमा से मिलने पड़ा होकर जयराम बाटी आई कुआलपाड़ा से उन्होंने ब्रह्मचारी वरदा को सांस लिया आमोदर के किनारे आकर वे लोग थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगे कि इसी समय गौरी मां को एक बात सूझी संध्या के समय मां के घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने वरदा महाराज को जरा ठहराते ठहरने के लिए कहा और स्वयं सिर पर एक पगड़ी बांध भिखारियों की नकल खरा करते हुए पुकारा मां कुछ भीख मिल जाए मां छोटी मामी ने आकर पूछा कौन है इस गौरी माँ ने पहले की नाई गिड़गिड़ाहट भरे स्वर में कहा कुछ भिक्षा मिले माँ ऐसे असमय में पुरुष की आकृति देखते ही छोटी मामी ओ नन्न जी कहकर चित्कार करती हुई श्री माँ के पास जा उपस्थित हुई माँ ने धीरता से बाहर आकर कहा कौन है रे गौरी माँ जहाँ की तहाँ खड़ी खड़ी फिर बोली कुछ भिक्षा मिले माँ मैं रात का भिखारी हूँ अंधेरे में मुख न देख पाने पर भी गले की आवाज़ से श्री माँ गौरी माँ को पहचान गई और बोली ओहो गौरीदासी आओ आओ कब आई फिर सभी खूब हंसने लगे छोटी मामी लज्जा से फिर कमरे से बाहर न निकली श्री माँ जब जयराम भाटी आती थी तब बड़े मामा के घर ही ठहरती थी परंतु अब उनकी संगनियों तथा भक्तों की संख्या बढ़ चली थी उधर मामा का परिवार भी बढ़ चला था ऐसी दशा में उस घर में रहना हो दोनों के लिए असुविधाजनक था इसलिए माता की सम्मति से पुण्य पुकुर के पश्चिम किनारे एक नया मकान बनाया गया इसमें प्राय दो हजार रुपया लगा मकान के उत्तर पश्चिम कोने में सीमा के लिए दक्षिण मुख का कमरा इसके दक्षिण में पश्चिम रुख का बैठक खाना या जगद धात्री पूजा मंडप मां के घर के ठीक उल्टी तरफ नलनी दीदी तथा भक्त महिलाओं का वास स्थान मकान के उत्तर पूर्व कोने में रसोईघर और उसके उत्तर में छप्पर डालकर एक और छोटा रसोई घर तैयार हुआ था 15 मई 1916 सौ ईस्वी को नए मकान में गृह प्रवेश यथाविधि संपन्न हुआ इस मकान की जमीन लेते समय ही पुण्यपुकुर भी बहुत रुपये से खरीदा गया और उसका संस्कार करवाया गया इस मकान में श्रीमा ने प्राय चार वर्ष तक निवास किया था